गीता चिंतन, आत्म तत्व चिंतन आत्मतत्व समस्त शक्ति का उत्सडविकार नाश के सोपान फिर नाश के छह सोपान हैं जिन्हें षविकार कहा जाता है जायते अस्ति वर्धते परिणमते क्षीयते नश्यते जो नहीं था वह जन्म लेता है यह जायते हुआ वह जन्म लेकर अस्तित्ववान हुआ यह अस्ति हुआ फिर वह बढ़ता है वह वर्झते हुआ तत्पश्चात उसमें परिवर्तन होता है परिणाम होते हैं वह बदलता रहता है यह परिणामते हुआ धीरे धीरे उसमें क्षरण होता है वह छीजता है यह छीते हुआ अंत में उसका नाश होता है यह नस्ते हुआ हमारा शरीर इन सारे छह विकारों से गुजरता है यही विनाश की प्रक्रिया है यह सत इसलिए अव्यय और अविनाशी है कि इसमें उपरयुक्त छह विकारों में से एक भी विक्रिय नहीं होती वह हरजम है अतएव उसके जन्म का कोई प्रश्न नहीं उसके कोई अंग प्रत्यंग नहीं इसलिए जन्म लेना बढ़ना विकृत होना छीजना और नष्ट होना या कुछ भी उस पर लागू नहीं होता इसलिए कहा गया कि अस्य अव्ययस्य से विनाशम न कश्चित कर्तुम अरहति इस अव्यय का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है अब 18वें श्लोक में यह बताते हैं कि असत कौन है असत वह है जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है असत की सत्ता थोड़ी देर के लिए भले ही दिखाई देती हो पर अंततः उसका विनाश हो जाता है यह विनाशी सत्ता भी सत सत्त की सत्ता का आधार लेकर ही खड़ी होती है शरीर विनाशी है असत है वह दिखाई देने से पूर्व नहीं था और विनष्ट होकर फिर से अध्य हो जाएगा पर शरीर की यह अनित्य सत्ता शरीरी आत्मा की नित्य सत्ता पर खड़ी होती है इसे प्रातिभासिक सत्ता कहकर पुकारा जाता है यह प्रातिभासिक सत्ता सिद्धांत की दृष्टि से वस्तुतः काल्पनिक सत्ता ही हुआ करती है